रास्तिए शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत के केंड़िये शैक्षिक प्राउद्योगी की संस्थान द्वारा निर्मित प्रस्तुदे कारिकरम क्रिस्मस आलेक क्रिस्टोफर सिंग का है और इसे प्रस्तुद कर रही हैं एल जी सुमित्रा अच्छो हमारे देश में सभी धर्मों के मानने वाले रहते हैं यहां हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी यहां सिख भी रहते हैं और ईसाई भी अलग-अलग धर्मों के अपने-अपने त्यौहार हैं इसीलिए भारत में त्यौहार भी बहुत होते हैं ऐसा शायद ही कोई महीना होगा जिसमें भारतीय त्योहार नहीं मनाते और विशेष रूप से सर्दी का मौसम तो अपने में बहुत से त्योहारों को छिपाए हैं सर्दी के मौसम के आरंभ में ही आता है दशहरा फिर ईद दिवाली और गुरु पर्व जब पुराना साल समाप्त होने लगता है तो वो जाते-जाते दे जाता है खुशियों का त्यौहार बड़ा दिन या क्रिस्मस क्रिस्मस यानि इशु मसी का जण दिन हाँ बच्चो इशु मसी के जण दिन को सब लोग क्रिस्मस के त्यो� electrore definition के रूप मे लेही मनाते हैं ये त्योँ गिती हैanki दुनिया के बहौत से देशों में 25 दिसमबर को मनाया जाता है कुछ � 2 महीने पहले से ही इस त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं हमारे देश में भी कई जगह बहुत दिन पहले इस त्यौहार की तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं बच्चों को तो बहुत ही मजा आता है उनके लिए नए-नए रंग-बिरंगे कपड़े बनते हैं बढ़िया-बढ़िया मजेदार मिठाइयां और पकवान खाने को मिलते हैं और बच्चों इसके बाद सभी लोग चर्च यानी गिरजाघर जाते हैं चर्च ईसाई लोगों की प्रार्थना और पूजा का स्थान होता है चर्च जाकर ईसाई लोग क्रिसमस के दिन अपनी धर्म पुस्तक बाइबल में से पाठ पढ़ते हैं भजन गाते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रार्थना में वो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजने के लिए भगवान का धन्यवाद करते हैं चर्च में प्रार्थना करने के बाद सब लोग एक दूसरे से बड़े से प्रेम के साथ मिलते हैं और आपस में एक दूसरे को मिठाई उपहार भी देते हैं यह उपहार प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में आने की याद दिलाते हैं बच्चों क्रिसमस से लगभग 1 सप्ताह पहले कुछ लोग रात को भजन मंडलियां लेकर निकल जाते हैं इतनी सर्दी में भी वो घर-घर जाकर यीशु मसीह के जन्म का संदेश गा-गा कर सुनाते हैं कई बार तो तुम्हारे जैसे छोटे-छोटे बच्चे भी सारी रात भर घर-घर जाकर भजन गाते हैं सोते हुए लोगों को जगाकर भजन सुनाने में उन्हें बड़ा मजा आता है इस रात को यीशु मसीह का जन्म हुआ था उस रात को भी भजन सुनाई दिए थे और आओ अब हम तुम्हें सुनाते हैं यीशु मसीह के जन्म की कहानी यह बात बहुत पुरानी है इजराइल देश के एक छोटे से गांव में मरियम और यूसुफ रहा करते थे बच्चों उन दिनों इजराइल का राजा अगस्तस कैसर था एक बार उसने सभी को यह आज्ञा दी कि सभी लोग अपने अपने नगर में जाकर अपने नाम लिखवाएं इस आज्ञा को सुनकर सभी लोग अपने अपने नगर जाने की तैयारियां करने लगे यूसुफ बेथलहम नगर का रहने वाला था उसको वहीं जाकर अपना नाम लिखवाना था उसके पास कोई सवारी नहीं थी इसलिए यूसुफ और मरियम दोनों पैदल चलकर बहुत दिनों में बेथलहम पहुंचे बच्चों जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें रहने के लिए कोई जगह ही ना मिली सभी सराय भर चुकी थी क्योंकि बहुत से लोग दूर-दूर से अपने नाम लिखवाने बेथलहम में आए थे आखिर एक आदमी को यूसुफ और मरियम पर दया आई उसने अपने घर की गौशाला में उन्हें ठहरने के लिए जगह दे दी और कहीं जगह भी तो नहीं थी इसलिए इस बदबूदार जगह में उनको रहना ही पड़ा दोनों ने मिलकर जगह साफ की गाय भैंस जो घास फूस खाते हैं ना उसी से उन्होंने अपना बिस्तर तैयार किया और सो गए रात में उस गौशाला में जोर-जोर से बच्चे के रोने की आवाजें आने लगी यूसुफ ने उठकर देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा बालक मریم की गोद में लेता है बच्चों कुछ ही देर पहले मریم ने उसे जन्म दिया था मریم और यूसुफ के पास न गर्म कपड़े थे न कोई पलंग था और न बिस्तर था अब तो दोनों को बड़ी चिंता हुई तभी उन्हें एक चरनी दिखाई दी जानते हो चर्णी क्या होती है चर्णी लकडी का एक बक्सा होता है जिसमें गाय भैसों को घास फूस रखकर खिलाई जाती है यूसुफ ने जल्दी से उसकी अच्छी तरह सफाई की और नर्म नर्म मुलायम घास बिछा कर छोटे बालक को उसमें लिटा दिया यही था � उसके पास ना झूला था ना खिलौने थे और ना ही अच्छे कपड़े थे फिर भी वो किसी बात की जिद करके रोता नहीं था ना झूला ना खिलौने मूली बालक नहीं था क्यों बच्चों उसके जन्म से बहुत साल पहले ही बहुत से लोगों ने यीशु के जन्म उसके नाम और जन्म स्थान के बारे में बता दिया था जब वो पैदा हुआ तो स्वर्ग दूतों का एक दल आकाश में गीत गाता हुआ दिखाई दिया उन्हें देखकर बेथलहम के चरवाहे डर गए उनको ऐसा डरा हुआ देखकर एक स्वर्गदूत उनके पास आया और उनसे बोला डरो मत मैं तुम्हें एक बहुत ही खुशी का समाचार सुनाता हूं आज बेथलहम में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है तुम इस बालक, बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे सारे चरवाहे यह सुनकर बहुत ही खुश हुए और यीशु को देखने के लिए चल जब यीशु की आयु 30 वर्ष की हुई तो उन्होंने अपना घर छोड़ दिया वो दुखियों और गरीबों की सेवा करने लगे यीशु ने सारी दुनिया के लोगों को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी उन्होंने हमें सदा प्रेम का पाठ पढ़ाया वे कहा करते थे दुश्मनों से प्रेम रखो जो तुम्हें दुख देता है, सताता है, उन से बदला मत लो, सब को माफ करो, आपस में लडाई जगरा मत करो।